श्री परमात्म नम अथ द्वादश्याय अर्जुन उवाच एव सततुक्ताये भक्तास्ता पर्युपासते ये चाप्यक्ष े योग वित्तमादेद सततयुक्ता पर्युपाते ये अपि चपे अक्षरम व्यक्त केतमा अन्वय शब्दार्थ ये जो भक्ताह अनन्य प्रेमी भक्तजन एवं पूर्वोक्त प्रकार से सतत युक्ताह निरंतर आपकी भजन ध्यान में लगे रहकर तवाम आप सगुण रूप परमेश्वर को क्य और ये दूसरे जो केवल अक्षरम अविनाशी सच्चिदानंद घन अव्यक्तम निराकार ब्रह्म को अपि ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं तेषा उन दोनों प्रकार के उपासकों में योगवित अति उत्तम योगवेत्ता के कौन हैं। श्री भगवानुवाच हैीभगवाच मय्या मनो ये माम नित्य उपासते मितयुक्त उपासया परेताुक्तमता पदछेद मयि आवेश्य मन ये माम मितयुक्ता उपासया पर उपेताुक्तमा मता अन्वय एवं शब्द मयि मुझ मे मन मन को आवेश एकग्रकर्क निुक्ता निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए ये जो भक्तजन पर अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धाया श्रद्धा से उपेताह युक्त होकर माम मुझ सगुण रूप परमेश्वर को उपासते भजते हैं ते वे मे मुझको युक्तमा योग में उत्तम योगी मताह मन हैं येक्षरमिर्देश्यम अव्यक्त पर्युपासतेमचित कूटस्थमचल ध्रुव पदछेद येतु ये तो अक्षरदेश्यम अव्यक्त पर्युपासतेचि ध्रुवम् अचल सर्वत्र संंद्रिय ते प्राप्नुवन्ति मा ते रहा पदछेद सर्वत्र इंद्रियबुद ते प्राप्नुवन्ति प्रावती मूतहते रवय शब्दार्थः तु परंतु ये जो पुरुष इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के समुदाय को संयम्य भली प्रकार से वश में करके अचिंत्यम मन बुद्धि से परे सर्वत्रगम सर्वव्यापी अनिर्देशम अकथनीय स्वरूप च और कूटस्थम सदा एक रस रहने वाली ध्रुवम नित्य अचलम अचल अव्यक्तम निराकार अक्षरम अविनाशी सचिदानंद घन ब्रह्म को पर्युपास निरंतर एक भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं ते वे सर्वभूत हित संपूर्ण भूतों के हित में रताह, रत और सर्वत्र सब में समबुद्धय समान भाव वाले योगी माम मुझ को एव एवं प्राप्वती प्राप्त होते हैं क्लेशोधिक व्यक्त ता सक्त अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भरवाप्यते पदछेद क्लेश अरा अव्यक्तासक्त अव्यक्ता ही गतिदुख देहवविवाप्य अन्वय एवं शब्दार्थ तषा उन अव्यक्तासक्त चेतसा सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों की साधन में क्लेश परिश्रम अधिकतर विशेष है ही क्योंकि देहवद्भि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्ता अव्यक्त विषयक गति है, गति दुखम दुखपूर्वक अवाप्यति प्राप्त की जाती है ये तो सर्वाणि कर्माणी मयी सन्यास्य मतपराह अनने नोगेन ये मैं येतु पदछेद ये तो सर्वाणि कर्मा मयि सन्यास मत्परा अन्योगेन मैं तपास अन्वय शब्दार्थ तो परंतु ये जो मत पराह मेरे पारायण रहने वाले भक्तजन सर्वाणी संपूर्ण कर्माणी कर्मों को मई मुझ में संयस्य अर्पण करके माम मुझ सगुण रूप परमेश्वर को एव एवं अनन्येन अन्य योगेन भक्ति योग से ध्यान निरंतर चिंतन करते हुए उपासते भजते हैं तहसमुता मृत्यु संसार सागरात सागरा हवामीन पार्थ मय्याशितेत समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामी नचिरा पाथ मयि आवेशितेतस अन्वय एव शब्दार्थः पार्थ हे अर्जुन तम उन मई मुझ में आवेशित चेतसाम चित लगाने वाले प्रेमी भक्तों का अहम मैं नचिरात शीघ्र ही मृत्यु संसार सागरात मृत्यु रूप संसार समुद्र से समुद्धारता उद्धार करने वाला भवी होता हूँ मये मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशया निवशिष्यसि मयि अत ऊर्धय पदछेद मयि मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मयि एवं अत ऊर्ध न संशय अन्वय शब्दार्थः मयि मुझ् मन मन को आधत्स्व लगा और मैं एव मयि बुद्धिम् बुद्धि को निवेश लगा अतः इसके ऊर्धम उपरांत तो मई मुझ में एव ही निवशिष्य निवास करेगा इसमें कुछ भी संशयह संशय संशय न नहीं है अथचित तम नक्नो मयि स्थिम अभ्यास तथो मछा धनंजया पदछेद अथ चिंत सनो मयि स्थिर अभ्यास ततः माम इच्छा आप तुम आपनंजय अन्वय एवं शब्दार्थ अथ यदि तू चित मन को मई मुझ में स्थिरम अचल समाधातुम स्थापन करने के लिए न शक्नो समर्थ नहीं है तत तो धनंजय हे अर्जुन अभ्यास योगिन अभ्यास रूप योग के द्वारा माम मुझको तुम प्राप्त होने के लिए इच्छ इच्छा कर अभ्यासेप्य समर्थोसी मकर्मा परमो भवा मदर्थम कर्माणी कूवन सिद्धिमी अभ्यासे अपि असमर्थ असी मत्कर्मा परमा अपि मदर्थम अभी कर्मा कूवन सिद्धिमस अभ्यासे अभ्यास में अपि भी असमर्थ समर्थ असी है तो केवल मत कर्म परम मेरे लिए कर्म करने के ही परायण भव हो जा इस प्रकार मदर्थम मेरे निमित्त कर्माणी कर्मों को कुर करता हुआ अपि भी सिद्धिम मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही अवाप्यसी प्राप्त होगा अथत्यशक्त कर्त मदग्रिता सर्वर्मफलत्यागम ततःतात्म पदछेद अथ असि असी मध्योगम आश्रितः सर्व कर्म फल सर्वकमलत्यागम ततः आत्म अन्वय एवं शब्दाथ अथ यदि मद्योगम मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित हा, आश्रित होकर एक तरयुक्त साधन को कर्तुम करने में अपि भी तु अशक्त असमर्थ असी है तत तू तो यतात्मवान मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सर्व कर्म फल फलत्यागम सब कर्मों के फल का त्याग करु कर श्रेय ही ज्ञानमसात ध्यान विशिष्य ध्याना कर्मफलत्याग तगाश्छा श्रेयः हि अभ्यासात्, ज्ञानात् ज्ञाना ध्यान ध्यानात् कर्मफल कर्मफल्याग त्यागत शांति अनंतरम अनवय एवं शब्दार्थ अभ्यासात मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञानम ज्ञान श्रेय श्रेष्ठ है ज्ञात ज्ञान से ध्यानम मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान विशिष्यतः श्रेष्ठ है और ध्यानात ध्यान से भी कर्म फल त्याग सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है ही क्योंकि त्यागत त्याग से अनंतरम तत्काल ही शांति परम शांति होती है अदेष्टाभूता करुण एवं निर्मोनरहंकार सुख क्षमी पदछेद अदेष्टा सर्वूता करुण निर्मंकार सुख संतुष्टः संतत योगी यतात्मा यृढ़ मय्यतमनोबुद्धि यो मद्भ स मे प्रिय पदछेद संतुष्ट सतत योगी यृनश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यह मद्भक्त सह में प्रिय अन्वय एवं शब्दार्थ यह जो पुरुष सब भूतों में अद्वेष्टा द्वेश भाव से रहित मैत्र स्वार्थरहित सबका प्रेमी चा और हेतु रहित दयालु है एवं तथा निर्मम ममता से रहित निरहकार अहंकार से रहित सम दुख सुखह सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमी क्षमावान है अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी योगी सततम निरंतर संतुष्ट संतुष्ट है यतात्मा मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और दृढ़ निश्चय मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है सह वह मई मुझ में अर्पित मनोबुद्धि अर्पण किए हुए मन बुद्धिवाला मदभक्त मेरा भक्त में मुझको प्रिय प्रिय है द्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यह हर्षामर्ष भयोद्वेगही है मुक्तो यह प्रिया हा, छेदा हा, यस्मात न लोका हा, लोकात न मुक्त ये प्रिय पदछेद यस्मा उजते लोक लोकाजते यर्षामर्शभद्वेगै मु ये प्रिय शब्द यस्मा जिससे लोक कोई भी जीव न उद्वीजते उद्वेग को प्राप्त नहीं होता च और यह जो स्वयं भी लोकात् किसी जीव से न उद्वीजते उद्वेग को प्राप्त नहीं होता चा तथा यह जो भयो हर्षामर्ष हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगा से मुक्त रहित है सह वह भक्त में मुझको प्रिय प्रिय है, है। अनपेक्ष शुचिदक्ष उदासीनो सर्वारंभ परित्यागी यो मदभक् स मे प्रिय पदछेद अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन ग्य सवारंभपरितागी यभ सी प्रिय शब्दार जो पुरुष पुषनपेक्ष आकांक्षा से रहित शुचि बाहर भीतर से शुद्ध दक्ष चतुर उदासीन पक्षपात से रहित और गतव्यथ दुखों से छूटा हुआ है सह वह सर्वारम्भ परित्यागी सब आरंभों का त्यागी मदभक्त मीरा भक्त मे मुझको प्रिय प्रिय हे यो नृष्य न्वेष्टि न शोचती न कांती शुभाशुभ पर भक्तिमा सी प्रिय पदछेद यष्यति न्वेष्टि न शोचती न कांती शुभा शुभ परित्यागी, शुभाशुभ पर भक्तिमा ये प्रिय अन्वय एव शब्दार्थ यो न कभी हृष्यति हर्षित होता है न द्वेष्टि द्वेश करता है नोचती शोक करता है न, न काती कामना करता है तथा यह जो शुभाशुभ परित्यागी शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है सह वह भक्तिमान भक्ति युक्त पुरुष में मुझको प्रिय प्रिय हे समह त्रौच मित्रे शीतोष्ण शीतोष्णसुखदुखेशवर्जि समह शीतोष्णसुखदुखेशवर्जि अन्वय एवं शब्दा शत्रो मित्ते शत्रुमित्रमें और मान अपमान में समह सम समय तथा तथा सुख दुखेशु, सर्दी गर्मी और सुख-दुखादी द्वंदों में समय सम च और संग संगविवर्जि आसक्ति से रहित है स्तुतिर्मोनी संतुष्टो संतुष्टन कचित अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान प्रिय नर पदछेेद्यनुतिम सन्तुष्टन कचिद अनीक स्थिरमति भक्तिमा मे प्रियर अन्वय एवं शब्द तुय्यनिन्दस्तुति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 ममता और आसक्ति से रहित है वह स्थिर मति है स्थिर बुद्धि भक्तिमान भक्तिमान नरह पुरुष में मुझको प्रिय प्रिय है ये तू धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम प्युपास श्रदमा भक्तातीव मे प्रि पदछेद ये तो धर्म यहा भक्ताः ते भक्ता मे प्रिया अन्वय एवं शब्दार्थ तो परंतु ये जो श्रद्धान स्रद्ध श्रद्धायुक्त पुरुष मत परमाह मेरे पारायण होकर इदम इस यथा उक्तम ऊपर कहे हुए धर्म्यामृतम धर्ममय अमृत को परुपाशते निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं ते वे भक्ता भक्त में मुझको अतीव अतिशय प्रिया प्रिय हैं ओ तत्सदिति श्रीमदगवद्गीता सु उपनिष्स योगशास्त्रे विद्याष्णाजुनसुवादी वक्ति नाम द्वादोध्याय